श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह एक स्त्री अपनी एक पहचान वाली स्त्री से मिलने गई जो जुलाहिन थी यह जुलाहिन उस समय सूत काट रही थी कितने ही तरह के रेशम के सूत अपने साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई उसने कहा आओ तुम्हारा स्वागत है मुझे बड़ा आनंद हुआ है तुम जरा बैठो मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊं और यह कहकर वह बाहर चली गई इधर तरह के तरह के रंगीन रेशम के सूत देखकर उस स्त्री को लालच हो आया और उसने झट कुछ सूत बगल में छिपा लिया कुछ समय बाद जुलाहिन मिठाई लेकर वापस आई और बड़े उत्साह से उस स्त्री को खिलाने लगी परंतु थोड़ी ही देर में जब उसकी नज़र अपने सूत पर पड़ी तो वह समझ गई कि इस स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है निदान उसने सूत वसूल करने का एक उपाय सोच निकाला उसने कहा सखी आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है आज बड़े आनंद का दिन है मेरी बड़ी इच्छा है आओ हम दोनों आज नाचें दूसरी स्त्री ने कहा आनंद की बात तो कुछ ना पूछो तुम्हारी इच्छा है तो ठीक ही है खैर दोनों स्त्रियाँ नाचने लगीं पर जुलाहिन ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रही है तब उसने कहा आओ हम लोग दोनों हाथ उठाकर नाचें आज तो बड़े आनंद का दिन है परंतु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों कर त्यों दबाए ही रखा केवल एक हाथ उठाकर नाची तब जुलाहिन ने कहा अरे यह क्या आओ मैं दोनों हाथ उठाए हूँ पर दूसरी स्त्री एक बगल दबा ही नाचती रही और कहा भाई जिसे जैसा आता है फिर श्री रामकृष्ण कहने लगे मैं बगल में कुछ दबाता नहीं मैंने दोनों हाथ उठा दिए हैं इसलिए मैं नित्य और लीला दोनों को ही स्वीकार करता हूँ केशवसेन से मैंने कहा मैं का त्याग बिना किए कुछ होने का नहीं उसने कहा तब तो महाराज दलबल कुछ रह नहीं जाता तब मैंने कहा कच्चे मैं दुष्ट मैं को छोड़ने के लिए कहता हूँ परंतु पक्के मय में ईश्वर के दास मय में बालक के मय में विद्या के मय में तो दोष नहीं संसारियों का मय अविद्या का मय कच्चा मय है यह मोटी लाठी की तरह है सच्चिदानंद सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में बांट रही है परंतु ईश्वर का दास मय बालक का मय या विद्या का मय पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह है पानी एक है साफ नजर आ रहा है केवल बीच में एक रेखा खींची हुई मानो पानी के दो भाग कर रही है वस्तुतः पानी एक है साफ दिख पड़ रहा है शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोग शिक्षा के लिए ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का मैं भक्त का मैं रख देते हैं हनुमान साकार और निराकार के दर्शन करने के बाद सेव्य सेवक का भाव लेकर भक्त का भाव लेकर रहते थे उन्होंने श्री रामचंद्र से कहा था राम कभी सोचता हूँ तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ कभी सोचता हूँ तुम सेव्य हो और मैं सेवक हूँ और राम जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ ही मैं हो मैं ही तुम हूँ कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप में मिली और कहा श्री कृष्ण चिदात्मा है और मैं जिस शक्ति माँ तुम मेरे पास वर मांगो यशोदा ने कहा माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए बस यही वरदान दो कि गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहें कृष्ण भक्तों का सदा संग मिलता रहे भक्तों की मैं सेवा करूं और उनके नाम गुणों का कीर्तन करूँ गोपियों की इच्छा हुई थी कि भगवान के ईश्वरी रूप का दर्शन करें कृष्ण ने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने के लिए कहा डुबकी लगाते ही सब वैकुंठ जा पहुँचे वहाँ भगवान के उस पूर्ण रूप के दर्शन तो हुए परंतु वह उन्हें अच्छा न लगा तब कृष्ण से उन लोगों ने कहा हमारे लिए गोपाल के दर्शन गोपाल की सेवा बस यही रहे हम और कुछ नहीं चाहते मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयत्न किया था कहला भेजा था मैं सर्व भूतों के अंतर में भी हूँ और बाहर भी तुम लोग क्या एक ही रूप में देख रही हो गोपियों ने कहा कृष्ण हम लोगों को छोड़ जाएंगे इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भेजा है जानते हो गोपियों का भाव कैसा है हम राधा के राधा हमारी एक भक्त या भक्त का मैं क्या कभी नहीं जाता श्री कृष्ण वह मैं कभी कभी चला जाता है तब ब्रह्म ज्ञान होता है समाधि होती है मेरा भी चला जाता है परंतु सब समय नहीं सारे ग म प ध नि परंतु नि में अधिक देर तक नहीं रह जा, रहा जाता फिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है मैं कहता हूँ माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना पहले पहल साकारवादी खूब आते थे इसके बाद आजकल के निराकारवादी ब्राह्म समाजियों का धावा होने लगा तब प्रायः उसी तरह मैं बेहोश होकर मग्न हो जाया करता था और होश में आने पर कहता था माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना पंडित जी हमारे कहने से क्या वे सुनेंगे श्री कृष्ण ईश्वर कल्पतरु हैं भक्त जो कुछ चाहेगा वही पाएगा परंतु कलपतरु के पास पहुंचकर मांगना पड़ता है तब कामना पूरी होती है परंतु एक बात है वे भावग्राही हैं जो जो कुछ सोचता है साधना करने पर वह वैसा ही पाता है जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ भी होता है कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था कहता था महाराज रुपया दीजो कपड़े दीजो यही सब इसी समय उसकी जीभ ऊपर तालों में चढ़ गई साथ ही कुंभक हो गया बस जबान बंद हो गई शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया तब लोगों ने ईट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ रखा किसी ने हजार साल बाद उस कब्र को खोदा तब लोगों ने देखा एक आदि आदमी आध समाधि मग्न बैठा हुआ था उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे इतने में ही हिलाने डुलने के कारण उसकी जीभ तालू से हट गई तब उसे होश हुआ और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा देखी मेरा कलाबाजी महाराज रुपया दीजो कपड़े दीजो मैं रोता था और कहता था माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्रपात हो पंडित जी तो कहिए आप में भी विचार बुद्धि थी श्री राम कृष्ण हाँ एक समय थी पंडित जी तो बतलाइए जिस तरह हम लोगों की भी दूर हो जाए आपकी किस तरह गई श्री राम कृष्ण ऐसे ही एक तरह चली गई